मंत्र पाठ करते हैं ओम बुनौभुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी विषा वह ओ, ओ, ओ शांति शांति शांति करना है। हाँ जी कुछ पूछना है पीछे का हाँ जी बोलिए तेरवा और सोलहवां रवा तो दस्तु उपचार ये वाला यहां पर यह कहा है दो बातें आई है मैं देवदत्त हूं मैं यजी दत्त हूं यहां आप आत्मा को कहना चाहते हैं ठीक है सिद्धांति कहता है कि मैं देवदत्त हूं मैं यजीदत्त हूं ऐसा जो बोलते हैं तो आत्मा अपने आप को बोल रहा मैं हूं ठीक है यहां तो मान लीजिए आत्मा के लिए कह रहा है लेकिन देवदत्त जाता है देव एजदत्त जाता है वहां पर किसको कहा जा रहा है वहां तो शरीर को कहा जा रहा है क्योंकि जाने वाला तो शरीर है तो तो यहां एक जाने वाला शरीर है वहां शरीर को कह रहा है अहम वाला और यहां आत्मा को कह रहा है तो ये दोनों ओर जा रहा है इसलिए संदिग्ध है ये एकांत में नहीं है ना अनेकांतिक हो गया इसलिए संदिग्ध है ये कहना चाह रहा है इससे यह पता नहीं लगेगा कि यहां मै वाला जो अहम ज्ञान है ये आत्मा के लिए कहा जा रहा है या शरीर के लिए कहा जा रहा है ये बात है और संदिग्धस्तु उपचार सोलवा सूत्र है ये क्या कहना चाहता है ये उसी बात को लेकर के कह रहे हैं उपसंगार किया ना यहाँ जो उसका समाधान किया है तो समाधान का फिर शंका किया था पंद्रह सूत्र में, में। देवदत्त जाता है ये जो व्यवहार है ये व्यवहार शरीर में भी हो सकता है ठीक है तो उसके लिए उसने कहा वही ही वाला हेतु तो दोबारा दिया ये है संदिग्ध है यानी आत्मा के लिए भी हो रहा है और शरीर के लिए भी हो रहा है इसलिए संदिग्ध है हाँ जी हाँ जी हाजी नहीं वो प्रसंग के अनुसार है ना क्योंकि उसका समाधान किया है ना ये आत्मा के लिए कहा जा रहा है ये बात कही है, तो आत्मा के लिए कहा जा रहा है तो वो दोबारा शंका उसी बात को लेकर के कहा फिर देवदत्त जाता है ये जो व्यवहार हो रहा है तो ये तो शरीर में भी ओ, शरीर के लिए भी कह सकते हैं आत्मा के लिए कहे क्यों उस स्थिति में उसने ये बात कही है तब तो संदिग्ध है हाँ जी और ठीक है तो अठारवा सूत्र है आत्म सिद्धांतम उपसंग आत्मा के सिद्धांत को उपसंगार करते हैं बोलिए अहमित मुख्य योग्याभ्याम शब्दवद व्यतिरेक अव्यविचारात विशेष सिद्धे है न आगमिक मुख्य प्रसंग वही है ये आत्मा का ज्ञान केवल शब्द प्रमाण से नहीं होता वो प्रत्यक्ष से भी होता है अनुमान से भी होता है अहमित प्रत्यय ये जो अहमित ज्ञान है ज्ञान गुण ये ज्ञान गुण है मुख्य है ये आत्मा का मुख्य गुण है प्रधान इसको प्रधान भी कहेंगे और सूत्र में जो योग्य शब्द आया है वो है साक्षात अनुभाव्या्य प्रत्यक्ष अनुभव करने वाला यानी प्रत्यक्ष अनुभूति होने वाला प्रत्यक्ष सिद्ध जो प्रत्यक्ष से सिद्ध हो रहा है आत्मा को खु आत्मना ना वो आत्मा को ही प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहा है तस्मात इसलिए तस् आत्मनि मुख्यत्व योग्यवाभ्याम तस् आत्मनि उसके आत्मा के विषय में मुख्य मुख्यत्व और योग्य योग्यत्व के कारण से मुख्यत्व का मतलब वो आत्मा का गुण है आत्मा कोई होगा और योग्यत्व का मतलब वो आत्मा को उसका अनुभव होता है इसलिए यानी मुख्य और योग्य होने से मुख्यत्व योग्यत्वाभ्याम का मतलब है मुख्य प्रदान और योग्य होने से शब्दवत शब्द के समान शब्द के समान इसलिए कहा है जिस प्रकार से शब्द व्यतिक अव्यविचारात् व्यतिरेक भिन्न है पृथ्वी आदि पदार्थों से वो व्यतिरेक है अलग है और उसका व्यविचार ना होने से यानी शब्द का आश्रय और कोई दूसरा नहीं है उसका व्यविचार नहीं होता है पृथ्वी आदि पदार्थों से भिन्न है और उसका व्यविचार ना होने से उसी को समझा रहे यथा शब्दों व्यतिरिक्थ शब्द जो है अलग होने से अर्थात पृथ्वी आदि तो व्यतिरिक्त तत्वाद पृथ्वी आदि चारों पदार्थों से अलग होने से परिशेषात परिशेष होने से क्योंकि चारों से अलग तो कोई बचाव को आकाश है तो परिशेष होने से परिशेष अव्यविचारत, और उस बचे हुए होने का अव्यविचार होने से वे विचार का ना होने से अनै अनैकांतिकवाद एकांत में ना होने से हाँ अनैकांतिकवाद का मतलब है वे एकांत पक्ष होने से आकाश से गुना वो आकाश का गुण है कौन शब्द तथा उसी प्रकार से अहम ये जो अहम यदि प्रत्यय ये जो अहम वाला जो ज्ञान है अहम वाला ज्ञान ज्ञान गुण है और यह ज्ञान गुण भी व्यतिरेक भिन्न होने से भिन्न होने से का मतलब है शरीर से भिन्न होने से जड़ पदार्थ से भिन्न होने से परिशेषात बचा हुआ होने से परिशेषा अव्यविचारात् अव्यविचारात् और परिशेष का बचा हुआ होने से उसका व्यविचार ना होने से यानी ये ज्ञान गुण और किसी का ना होने से नियत होने से अव्यविचार का मतलब नियत होने से अनैकांतिक एक ही पक्ष में रहने के कारण से आत्मनो ही गुण वो आत्मा का ही गुण सिद्ध होता है इति इस प्रकार से इत्थं विशेष सिद्धे इस प्रकार विशेष वस्तु का वह गुण सिद्ध होने से शरीर शरीर से भिन्न। शरीर से भिन्न भिन्न विशिष्ट वाले का प्रत्यक्ष अनुभूति अनुभूतिमता अहम की अनुभूति प्रत्यक्ष करने वाले का वो कोने आत्मना आत्मा का सिद्धत्व सिद्ध होने से न सा केवलम आगमिक और वह जो आत्मा है वो केवल शब्द प्रमाण से ही जाना जाता हो ऐसा नहीं अर्थात आगम मात्र साध्या न वो आगम से ही सिद्ध होने योग्य नहीं अर्थात प्रत्यक्ष से अनुमान से भी जाना जाता है ये इसका भी प्राय। ठीक है सूत्रार्थ अहम् ज्ञान के अहम् ज्ञान के मुख्य ह ज्ञान के मुख्य और योग्य होने से मुख्य और योग्य होने से शब्द के समान शब्द के समान भिन्न शब्द के समान भिन्न नियत होने से शब्द के समान भिन्न नियत होने से विशेष पदार्थ आत्मा की सिद्धि से विशेष पदार्थ आत्मा की सिद्धि से यह विशेष पदार्थ आत्मा की सिद्धि होने से केवल आगम से ही सिद्ध नहीं होता केवल आगम से ही सिद्ध नहीं होता ऐसा समझना चाहिए ठीक है अब एक प्रश्न किया जा रहा है भवतु भिन्न तवद आत्मा अहमती अच्छा हो जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है ये अहम ज्ञान जो है ये शरीर से भिन्न हो जाए अहमद प्रत्ययन साक्षात सिद्ध आगम अनुमानभ्याम समर्थि और प्रत्यक्ष से भी वो सिद्ध होता है और आगम और अनुमान से भी वो समर्थित होता है यानी आगम और अनुमान से भी वो पुष्ट होता है परंतु सर्व प्राणी शरीरेषु खलु आत्मा सियाद एक एव परंतु हम ये कहना चाहते हैं सभी प्राणियों में आत्मा एक ही, ही होना चाहिए इति पूर्वपक्ष उच्यते ऐसा पूर्व पक्ष के रूप में कहा जाता है प्रश्न समझ में आ रहा है स्पष्ट है अब उसका हा जी आप में मेरे में इनमें सभी में एक ही आत्मा है ऐसा वो कहना चाहता है पूर्व पक्षी बोलिएगा सूत्र सुख सुछ। दुख ज्ञान निष्पत्ति अविशेषादत्म्यम ये पूर्व पक्षि का सूत्र है वो कहता है सुख दुख ज्ञा आत्म उत्पत्ति सामान खलु आत्मा सर्वप्राणी सर्व प्राणी शरीरेश सुख दुख ज्ञान ये जो आत्मा के गुण हैं इन गुणों की उत्पत्ति समान, समान रूप से होती है इसलिए आत्मा सभी प्राणियों के शरीर में एक ही होना चाहिए पकड़ में आ रहा है हाँ जी क्या तो एक आत्मा एक एक नहीं नहीं वो आपका सिद्धांत है पूर्व पक्ष का सिद्धांत नहीं है पूर्व पक्षी ये कहता है अलग अलग आत्माएं नहीं है एक ही आत्मा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वो वाली बात है हाँ जी उत्पत्ति समानता मतलब ये एक एक एक जैसा ही एक ही सुख आपको भी होता है सुख मेरे को भी होता है उत्पत्ति समानता मतलब ही ये है आप ये मतलब पूर्व पक्ष ये नहीं, नहीं कहना चाहता हूं जैसा सुख मेरे को होता वैसा ही सुख आपको होता वो ये नहीं कहना चाह रहा है बस सुख एक जैसा उत्पन्न होता है मेरे को भी सुख होता है आपको भी सुख होता है इनको भी है। होता है सबको एक समान सुख होता है सबको एक समान दुख होता है सबको एक समान इच्छा होती है उस मात्र में एक समान का अधिकार है हाजी तो हाँ हाँ कैसे भी समानता मान लीजिए मतलब सुख एक जैसा उत्पन्न होता है सब में, में तो भाई वो वो नहीं कहना चाहे जो होता है उसको मान लीजिए आप जिस जिसको एक समान लगता है आपको उसको मान लीजिए मैं मेरे को सुख मिलता है ठीक है ना मेरे को सुख की अनुभूति होती है आपको भी सुख की अनुभूति होती है दोनों में समानता है ना सब सब शरीरों में सुख की एक जैसी अनुभूति हो रही है सुख हो रहा है मेरे को सुख हो रहा है।, है हाँ जी क्या वो कोई बात नहीं सुख तो एक समान उत्पन्न हो रहा है दुख भी होता है तो सबको भी एक समान दुख हो रहा है इच्छा भी सबको एक जैसी उत्पन्न हो रही मैं मेरे, मेरे को चाहिए मैं इच्छा करता हूं आप भी यही कहते मेरे को चाहिए मैं भी इच्छा करता हूँ इच्छा सब में एक जैसी लग रही है वो नहीं कहना चाहता है ना जो कहना चाहिए पूर्व पक्षी के मन को सामने रख कर के समझने का प्रयत्न करो हाँ। तो क्यों आप में ये हाँ। हो है वैसे ही मेरे क्योंकि वो अलग अलग ऐसे थोड़ा हो रहा है वो ये कह रहा है मैं भी सुख मेरे को सुख मिल रहा है इस शरीर में भी सुख मिल रहा है इसका मतलब दोनों में एक जैसा सुख की अनुभू सुख की उत्पत्ति हो रही इसका मतलब है दोनों में एक ही है ऐसे सब में एक ही है ये कहना चाहता है जी आप सिद्धांत को सामने रख करके क्यों सोचते हैं आप पूर्व पक्ष को सामने रख करके केवल पूर्व पक्षी की दृष्टि से सोचो ठीक है ना आप हा जी हाँ बस ये है बस क्योंकि आत्मा मतलब सुख आपको भी मिल रहा है मेरे को भी मिल रहा है यानी सुख आपको भी प्राप्त हो रहा है मेरे को भी यानी सबको सुख मिल रहा है नहीं मिल रहा है अब एक समय मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये थोड़ा प्रश्न है बस सुख आपको भी उत्पन्न हो रहा है मेरे को भी उत्पन्न हो रहा है दुख आपको भी मिलता है, मेरे को भी मिलता है दुख, इच्छा आप भी करते हो इच्छा मैं भी करता प्रयत्न आप भी करते हो, प्रयत्न मैं भी करता हूँ ये समानता देख रहा है बस है। कौन हाँ ये सिद्धांत के पक्ष से ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना भाई आप पूर्व पक्ष की दृष्टि से सोचो ना तो आपको सरलता हो जाएगी आप थोड़ी देर के लिए वो तो एक एक एक लिंग को देख रहा है ना आप तो आप तो सिद्धांत हैं आप आ, ये कहते हैं क्या कहते हैं अद्वैतवाद को थोड़ा अपना करके देखो ना पता लग जाएगा बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा अपना लिया ना हाँ ये बात है <laughs> यानी पूर्व पक्ष को केवल पूर्व पक्ष को देखेंगे ना तब आसानी समझ में आएगा हम तो त्रैतवाद ऐसा होता है ना पहले त्रैतवाद को स्वीकार करता है फिर सामने वाले को देखता है तो इसको समझ में आता नहीं है अरे ये कैसे हो सकता है ठीक है केवल उसी के पक्ष से देखो तो आसानी से समझ में आ जाएगा चले यथाई शब्दगुण से अभेदात समानवाद आकाशखलु खलू वो कहता है यथाई जैसे शब्दगुण से अभेदात शब्दगुण के अभेद होने से समान समान होने से आकाश खलु एक एवं आकाश तो एक ही है पकड़ में आ रहा है फिर कहते हैं यथावा योगपद्यादि कालिंग अविशेषाद योगपद्यादि काल के जो लिंग बताए ना वो सब एक जैसा होने से समान होने से काला एक एवा, काल भी एक है तथा ही उसी प्रकार सुकादि आत्मलिंग अविशेषाद सुखादि के आत्मा के लिंग एक जैसा होने से आत्मा सर्व प्राणी शरीर एक ऐसे ही सभी प्राणियों में आत्मा एक ही होना चाहिए क्योंकि सुखादि लिंग एक समान है सब में यह कहना चाहते सूत्रार्थ सुख दुख ज्ञान सुख दुख ज्ञान आदि गुणों की सुख दुख ज्ञान आदि गुणों की उत्पत्ति एक समान होने से सुख दुख ज्ञान आदि गुणों की उत्पत्ति एक समान होने से सभी शरीरों में आत्मा एक होना चाहिए जी समाधत् सूत्र द्वये दो सूत्रों के माध्यम से इसका समाधान किया जाता है सिद्धांति की ओर से हाँ जी विशेषता समान होने से बोला ना अविशेष को मतलब समान एक समान ठीक है काल काल के के आकाश उनके साथ और विशेष होने से नहीं उनके साथ नहीं है ये, ये वो तो उदाहरण दिए ना वो तो उदाहरण है मतलब आत्मा सुख दुख ज्ञान ये सब सब में एक जैसा उत्पन्न होने से आत्मा को एक मानना चाहिए वो तो उदाहरण है जैसे शब्द के बारे में है जैसे काल के बारे में ऐसा मतलब शब्द सर्वत्र समान रूप से उत्पन्न होता है ऐसे ही योग आदि जो है सब एक ही काल के लिए बोला जाता है ऐसा चिरम युगपद क्षिप्रम ये सब काल के लिंग है ना ये सब जगह एक जैसे ही होते हैं तो दो सूत्रों के माध्यम से समाधान किया जा रहा है बोलिए व्यवस्था तो नाना प्राणी शरीरेश न एक आत्मा सभी शरीरों में एक आत्मा नहीं है किंतु नाना संति खलु आत्मा ये आत्माएं अलग अलग हैं एक नहीं है अतः प्रति प्रतिशरीरम भिन्नम भिन्नम आत्मा व्यवस्थाता इसलिए प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा व्यवस्थित है व्यवस्था क्या है व्यवस्था प्रतिनियति व्यवस्था का मतलब है प्रतिनियति अलग अलग के लिए अलग अलग नियम प्रतिनियति को नियम को प्रतिनियति का मतलब है नियम है नियम पूर्वक होने से एकस्मिन काले देशे चा कश्चित सुखी कश्चित दुखी ये नियम है एक काले एक ही समय में एक ही स्थान में कश्चित दुखी कश्चित सुखी कोई तो सुखी है कोई तो दुखी है कश्चित ज्ञानी कश्चित अज्ञानी कोई तो बड़े विद्वान है और कोई मूर्ख है अज्ञानी है कश्चित गुणवान कोई अच्छे अच्छे गुणों वाला है सज्जन है कश्चित अगुणवान कोई व्यक्ति दुर्जन है कश्चित धर्मात्मा कश्चित अधर्मात्मा कोई तो धर्मात्मा बन रहा है कोई व्यक्ति अधर्मात्मा है कश्चित पूर्वजन्म कृत कर्मतः सर्वांग कोई पूर्वजन्म के कर्मों के कारण से सर्वांग शरीर वाला है सभी अंग उसके ठीक ठाक है कश्चित विकलांग है कोई जन्म से ही विकलांग है पूर्वजन्म के कारण से कोई गलितांगश्चित कोई गलित अंगों वाला है गल जाते हैं जिसके अंग व्यवस्थातः ये सब नियम पूर्वक है व्यवस्था से हैं तो व्यवस्थातः सिद्धति न खलु एक आत्मा इस व्यवस्था से सिद्ध होता है कि आत्मा एक नहीं है सर्व शरीरेश सभी शरीरों में एक नहीं है परंतु प्रत्येक स्मिन शरीर पृथक पृथक आत्मा इतिश्चय प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा है ये सिद्ध होता है सूत्रार्थ अलग अलग नियमों के कारण से आत्माएं अलग अलग हैं ऐसा भी लिख सकते हैं प्रत्येक शरीर में अलग अलग नियम होने से आत्मा अलग अलग हैं तो प्रत्येक शरीर में अलग अलग नियम क्या है उसके अलग अलग कर्म उनके अलग अलग कर्मों के कारण से ये पता लगता है आत्माएं अलग अलग हैं एक नहीं हो सकता अगला सूत्र बोलिए शास्त्र सामर्थ्याच कहते हैं और शास्त्र के सामर्थ्य से भी यह सिद्ध होता है हाँ शास्त्र के सामर्थ्य से यानी शब्द प्रमाण से भी यह बात सिद्ध होती है आत्माएं अलग अलग हैं सूत्रार्थ लिख लीजिएगा सरल है तो और शास्त्र के प्रमाण से भी यह सिद्ध होता है आत्माएं अलग अलग हैं शास्त्रे प्राप्त समर्थनत्वाद वेदादि शास्त्र कलु प्रमाणम अस्माक शास्त्र में प्राप्त समर्थनत्वाद वहां वेद में समर्थन प्राप्त होने से अजी आत्मा अलग अलग है इसका समर्थन शास्त्र में होने से ये बात सिद्ध होती है कि आत्माएं अलग अलग हैं वेदादिशास्त्रम ख लु प्रमाण अस्माकं वेदादिशास्त्र शास्त्र हमारे लिए प्रमाण है तत्र वर्णन बल बलात् त्र वर्णन बलात् वहाँ पर वर्णन किया गया होने से तस्त्व अस्त वहाँ आत्माओं की नानात्व की स्थिति है यथा जैसा कि वर्णन किया है ये समान समनसो जीवाह जो समान हैं मन मनसा समनस मन वाले हैं सुंदर मन हैं जीवा बहुत सारे जीव हैं बहुत सारी आत्माएं हैं बहुवचन में दिया है या विदु जी वो जहां वैसा हो हर जगह ऐसा नहीं होता है अगर जहां जहाँ बहुवचन किसी प्रयोजन से लिया जाता वहां तो बात लागू होती है सर सब जगह ये आप प्रयोजन को लेंगे तो फिर बहुवचन तो व्यर्थ हो जाएगा बहुवचन के लिए तो कुछ होना चाहिए ना ऐसा तो है ऐसा तो नहीं है हां नहीं और और क्या देंगे बहुवचन को लेकर के प्रमाण देंगे वहां बहुवचन एक जगह नहीं दो जगह नहीं पता नहीं कितने मंत्रों में है जो बहुवचनी बहुवचनों का प्रयोग है एकवचन के भी हैं दिवचन के भी हैं बहुवचन के भी हैं या विदु, यहाँ पर भी बहुवचन देखे यह मतलब ये ये विदु, इतविदु ते इमे समासते, समास पर भी बहुवचन का प्रयोग है चेतना नाम ये कठोपनिषद है कठोपनिषद का उदाहरण है कठोपनिषद में भी चेतनो चेतना नाम आता है ना चेतनों में चेतनों में चेतन ईश्वर को बता रहे हैं बहुत सारे चेतन आत्माएं उन सबसे ये श्रेष्ठ है अगर वो एक ही होता तो किससे श्रेष्ठ बताया जा रहा है एक ही आत्मा है वो तो किससे श्रेष्ठ बताया हाँ तो आत्मा एक ही है ईश्वर ही है और कोई नहीं कौन कौन आत्मा एक ही तो है और कौन ईश्वर कौन है वो जड़े है ईश्वर वो नहीं मानता है ना ईश्वर से भिन्न थोड़ा मानता है ईश्वर और आ, आ, सब कुछ वही एक ही है जब आत्मा एक माना जा रहा है ना वो आत्मा एक ही है वो चाहे उसको ईश्वर कहो या जीव कहो कुछ भी कहो एक ही है तो एक, एक से श्रेष्ठ क्या होगा वो वो अपने आप से श्रेष्ठ थोड़ा होगा कौन सा अच्छा? अच्छा और क्या होना चाहिए प्रबल प्रमाण बताओ चेतनों में चेतन आ? हाँ था वो वहां पर प्रसंग के अनुसार है तो उससे उदयवीर जी ने बहुत सारे प्रमाण दिए कोई जरूरी नहीं है कि चेतनों चेतना नाम नित्यो नित्या नाम नित्यों में नित्य है चेतनों में चेतन है ऐसे बहुत सारे प्रमाण दिए हैं जो बहुत सारे आत्माओं से वहां अलग किया जा रहा है ठीक है ना खैर कोई बात नहीं आगे चलें। ये नहीं कह रहा है आत्मा को परमात्मा वो ये मानता है एक ही आत्मा है दुनिया में। अच्छा उसको परमात्मा मानो जीवात्मा मानो हमें कोई मतलब नहीं अनेक आत्माएं नहीं एक है ये कहा जा रहा है जब एक ही है तो वो किस किन आत्माओं से तुलना कर रहे हैं किन आत्माओं से इस आत्मा को अलग कर रहे हैं आत्मा तो एक ही है फिर परमात्मा का कोई मतलब नहीं केवल आत्मा एक है अब वो आत्मा कौन है एक अगर उस पर विचार करेंगे तो फिर वो परमात्मा ही मानेंगे ना वो लोग ऐसा यहां उसको सीधा सीधा परमात्मा नहीं बोला है केवल एक आत्मा है दुनिया में दो तीन चार पांच नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं हाँ जी उन्नीसवा हा जी जी हम्म हम्म वो जहा वो तो आप सिद्धांतिक्ष जैसे आत्मा के बारे में हम अनेकत्तव दिखा रहे हैं ना हाँ? आत्मा में अनेकत्व जो दिखा रहे हैं वो उसके कर्मों के कारण से दिखा रहे हैं ना आत्मा आत्मा जो है एक ही काल में एक काल में एक आत्मा सुखी हो रहा है एक आत्मा दुखी हो रहा है एक आत्मा और कुछ हो रहा है अलग अलग है ना वहीं अलग अलग भेद नहीं हो सकते अगर आत्मा एक ही हो तो एक समय में एक स्थिति से हो रहेगा तो ये अलग अलग जो दुखी हो रहे हैं, वो दुखी क्यों हो रहा है आत्मा तो एक ही है तो एक ही आत्मा दुखी भी हो रहा है उसी समय में उसी समय में सुखी हो रहा है ये कैसे हो सकता है एक एक एक ही में भी व्यक्ति की नहीं वो वो अलग बात है नहीं वहां शब्द तो उत्पन्न होते नष्ट हो जाते हैं ना शब्द शब्द उत्पन्न होते नष्ट हो जाते हैं तो उत्पन्न करने वाला के ऊपर निर्भर करता वो कैसे शब्द उत्पन्न करता है नहीं। तो उसके लिए अलग सिद्ध करेंगे ना केवल यहाँ इतना ही दिखाया है वो समानता दिखा दी बस एक जैसा उत्पन्न होने से आ, जैसे आकाश एक है वैसे ये एक होना चाहिए तो उसका उसका खंडन ये किया भाई एक जैसा नहीं है ये अलग अलग है एक ही समय में अलग अलग उत्पन्न होते हैं कौन से उदाहरण का तो एक समानता कोई दिखाया ना वहां पर एक समानता को दिखा करके उसने खंडन किया है इस तरह मतलब आज जैसे उन्होंने कहा कि भाई अगर एक ही होता अगर आत्मा शरीरों में आ, तो, तो एक समय में फिर तो सबका सबको वैसा ही होना चाहिए था कभी सुखी होने चाहिए थे दुखी तो होने चाहिए थे लेकिन कोई तो सुखी भी दे, दे जाता है फिर दुखी दे दिया जाता है उन्होंने कहा यही एक प्रश्न होता है कि जैसे आकाश एक है तो फिर वहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए की वहाँ पर भी शब्द एक ही होना चाहिए एक जैसा ही होना चाहिए हाँ वो अनुभव करने वाला कोई ऐसा हो आकाश तब तो ये बात आएगी अगर वो अनुभव करने वाला हो तो ऐसा आ सकता है यहाँ तो आत्मा अनुभव करता है चेतन है ना एक भेद तो हो रहा है ना एक जड़ है एक चेतन है तो चेतन पदार्थ जड़ पदार्थ में बहुत सारे गुण हैं वो व्यापक है तो अलग अलग उत्पन्न होता है और वैसे भी आकाश भी तो उत्पन्न पदार्थी है वैसे तो उत्पन्न ना भी मानो मान लो व्यापक है सब जगह है लेकिन वहां अलग अलग निमित्तों से अलग अलग शब्द उत्पन्न होते हैं तो तो तो से। लेकिन अनुभव करने वाला वो एक ही है ना एक ही समय में दो तीन चार पांच पचासों अनुभूतियां एक साथ कैसे करेगा एक ही समय में यह अनुभूति का प्रश्न है ना यहाँ पर वहां अनुभूति का कोई प्रश्न नहीं है ना वहां कोई अनुभूति का, का प्रश्न ही नहीं है कोई यहां तो अनुभूति का प्रश्न आ रहा है कि वो एक समय में दो अनुभूतियां कैसे करेगा उसी काल में सुख भी अनुभव करे उसी काल में दुख भी अनुभव करे भाई अनुभूति करने वाला तो एक ही है ना प्रदेश कोई कारण नहीं है वहां पर प्रदेश में भले होता हो वहां सुख है यहाँ लेकिन अनुभव तो एक ही को हो रहा है ना अनुभव करने वाला तो एक ही है ना जैसे नहीं वो मैं समझ रहा हूं आपको उस इस प्रदेश में दुख है उस प्रदेश में दुख अगर ये भी जड़ होता तो हम मान लेते हैं पर ये जड़ नहीं है ना ये चेतन है अनुभव करने वाला तो एक ही है ना तो यहाँ अनुभूति अलग होगी वहां अनुभूति अलग होगी मतलब अनुभव करने वाला अलग होंगे आँ, आँ, और भी आ रहा। तो एक समय में थोड़ा आ रहा है अलग अलग तो समय में तो, के समय। आ, तो एक समय में तो नहीं हो रहा है ना वो हमारे पक्ष की सिद्धि कर रहे हैं आप एक समय में नहीं हो रहा है चले कौन तो उस तो वो तो हमारे पक्ष की सिद्धि हो रही है ना वो क्रम से मान रहे हैं ना क्रम से तो अलग अलग हमेशा फिर अलग अलग हेतु लाएंगे ना अलग हेतु से सिद्ध करेंगे वहां पर क्या क्या क्या तो क्या मिलेगा इसके भाई यहां आ, आत्मा एक ही है आ? और एक ही समय में एक ही काल में दो हो रहे हैं ना दो नहीं करना पता नहीं, नहीं पत वहा पतन थोड़ा नहीं लग रहा वहां तो स्पष्ट है मतलब एक समय में हो रहा है उसी काल में इधर तो दुख हो रहा है नहीं वो वो वाला प्रसंग नहीं पर <laughs> वो वो अलग अलग उसको अलग अलग भी देखा जाता है हाँ याद रखना उसको गति को कम करेंगे तो अलग अलग भी दिखता है यहाँ तो एक ही समय में दो हो रहे हैं ये तो प्रत्यक्ष है वह गति के कारण से नहीं ये तो प्रत्यक्ष है ना वो अलग अलग दिख रहे हैं या वहां अलग अलग होते हुए एक दिख रहा है मैं समझ रहा हूँ आपकी बात पहले पता नहीं लगता अल अलग अलग तो मान रहे हो ना आप अलग अलग, अलग समय में मान रहे हो ना ये हाँ अलग, अलग अलग, अलग समय में मान रहे हो ना तो उस उस उससे, उस उससे उससे ये सिद्धि होती है हमारे पक्ष की आपके पक्ष की आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि वो अलग अलग समय में हो रहा है ये आप कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं वो अलग अलग समय में नहीं हो रहे हैं दोनों पड़ेगा कथन तो हो गए ना कह तो रहा मतलब कथन हो गए ना वो वो अलग उदाहरण है ये अलग उदाहरण है आप अलग अलग कर्मों का उदाहरण दे रहे यहाँ कह रहे हैं की आप समय देखिएगा उसी समय में एक व्यक्ति को मैं मुझे का अलग अलग अलग। वो आपको वैसा नहीं दिख रहा ना यंत्र से तो दिखता है ना अलग अलग समय में अलग अलग समय में आपका हो रहा है एक समय में नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ आप कोई भी यंत्र ला करके देख लेना वो एक ही समय में दोनों को अलग अलग अनुभूतियां हो रही है और इस बात को सभी लोग समझते हैं ठीक है थीके? प्रत्यक्ष का आप नकार नहीं सकते और आप वाला प्रत्यक्ष तो यंत्रों से पकड़ में आता है ना अलग अलग समय में हो रहा है पर ये जो प्रत्यक्ष आप किसी भी यंत्र से नहीं कह सकते ये अलग अलग हैं एक समय में नहीं हो रहे हैं ये पहले है सिद्ध करना है तो तो तो तो तो कोई भी यंत्र आप ले लो ना। ना ना ना तो ये तो ये तो ये जो दौड़ने वाले और ये सब लोग यंत्र लगा के देखते ना टीवी के माध्यम से हाजी वो नहीं वाच की बात नहीं कह रहा मैं ये जो वो हमको ये जो हमको आंखों से दिखता है ना दो आदमी एक ही समय पर आए हैं वहां पर एक साथ वहां पर आकर के रिबन के साथ टच किया ऐसा लगता है ना जो भी करते हैं उनके पास जो यंत्र है जो भी करके उसको यं... उस यंत्र आ, आप कर लेना आप कर लेना नहीं, नहीं होता तो कोई बात नहीं, नहीं होता तो मत देख लेना चले अध्यायः तत्र च सद इत्यादिना चतुर्थ्याय तथमा नवद्रव्यािता सदन इदीना द्रव्युणकर्म विशेषण अशेषेण खलु उच्य विषय ये नवद्रव्या नौ द्रव्यों के बारे में उपदेश किया है परीक्षितानि च उनकी परीक्षा भी किए अब कहते हैं सद अनित्यम इत्यादि पीछे एक सूत्र है ना सद अनित्यम इत्यादि सूत्र से यानी वो पीछे आया था ना सद अनित्यम सदअनित्यम सदअ्यम द्रव्यवत कार्यम कारणम सामान्य विशेषवदी द्रव्य गुण कर्म अविशेष ये जो सूत्र आया था ना वह द्रव्य गुण कर्म अविशेषण अविशेष रूप से अनित्यत्व मुक्तम उन तीनों की अनित्यता को लेकर के बताए द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों में समानता है ये तीनों ही अनित्य है ऐसा इस बात को लेकर के कहा है अत्र विशेषे न खल उच्चते नित्यत्व विषय और यहां पर विशेष रूप से नित्यता को लेकर के कहा जा रहा है बोलिए सद अकारणवत् सद्वस्तु यत्तु कारणवत् सकारण तत्तु कलु अनित्यमस्ति बहुत सरल है कि सद्वस्तु जो सद्वस्तु है जो कारणवत् कारण वाला है कारणसहित है तत्तु वह तो निश्चित रूप से अनित्य है परंतु यत् सत्कलु अकारणवत् और जो सत्तात्मक अकारण वाला है स्वस्त भिन्न भिन्नम कारणम नापेक्षते, अपने से भिन्न किसी कारण की वो अपेक्षा नहीं रखता तत् नित्यमेव वो तो नित्य ही है तच्च अंतिम कारणम वो अंतिम कारण है हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो कहता है अपने से भिन्न किसी कारण की अपेक्षा नहीं रखता है तत्व नित्यमेव इसलिए वो नित्य ही पदार्थ है तच अंतिमम कारणम वो अंतिम कारण है यानी उसका और कोई कारण नहीं है अंतिम कारण है तद अंतर्वर्ती कारण कारणमिति यावत उसके अंदर रहने वाले कारणों का भी वो कारण है स्पष्ट हो गया है मतलब जैसे सत्वरस्तम हम लेंगे ना तो सत्वरस्तम में रहने वाले जितने भी कारण हैं यानी महतत्व है अहंकार है ठीक तन्मात्रा है तन्मात्राएं हैं ये सब कारण हैं किसी ना किसी के उन कारणों का भी वो कारण है सत्वरस्तम ऐसा मान लीजिएगा ये है तद अंतर्वर्ती नाम कारण नाम अपनी कारणमी अथवा यहां सत्वरस्तम कुना लेकर के परमाणुओं को आप ले सकते हैं परमाणु परमाणुओं में रहने वाले जो कारण बन रहे हैं उन कारणों का भी कारण है क्या परमाणु पंचमा अतः अथचा यद अकारणम मूल कारणम तद असद रूपम तद न असद रूपम तत् सदरूप नहि असतः सद कहते हैं अतः छ और यद अकार वाला नहीं है अर्थात मूल कारणम जिसको मूल कारण कहते हैं तद न असद रूपम वो असद रूप नहीं है असद रूप नहीं है मतलब है जिसकी सत्ता ना हो ऐसा नहीं है अर्थात वो अभाव नहीं है वो असद रूप नहीं है मतलब वो अभाव नहीं है तत्त्व सदरूप में वो तो भाव रूप ही है यानी जिसकी सत्ता है क्योंकि नहीं असतः सदुत्पाद क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है ये एक व्यापक सिद्धांत है अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती जी तत् भवत् यदा सामवायि अवभासते ही पटे तु तु तनवे वो कहते हैं तत्तु स्वरूपतो अपि सत वो सदा अपने स्वरूप से ही रहता हुआ वो सत्य है तथा कारणात्मना और वो कारण स्वरूप वाला भी है किसी का कारण बन रहा है यदि समवायित्वेना वो समवायी कारण के रूप में रहता है यानी उपादान कारण के रूप में रहता है स्व कार्य अंतर्वर्ती अपने कार्य में रहने वाला होता है स्व कार्यावर्ती भवत अपने कार्य में रहने वाला होता हुआ सदैव वो सदरूप है भावरूप है सदरूपेण अवभासते वो सत्ता के रूप में प्रतीत होता ही प्रतीत होता ही है जैसे पटे तंतव इवा जैसे वस्त्र में धागों के समान ऐसे घड़े में मिट्टी के समान इस तरह का तदेत कारणम तो नित्यम वो सत्तात्मक बिना कारण वाला नित्य कहलाता है हाँ जी जी उसको उसको कारण कारण का वो जो मैं कहा, उसको अपने कार्य में भी भी है में। कार्य मैं तो उसका कोई कारण नहीं नहीं नहीं, मतलब स्व कार्यांतरवर्ती अपने कार्य में रहता है कारण तो कार्य में रहता है ना ये कहना चाहे कारण तो हमेशा कार्य में रहेगा कहा जाएगा कार्य को देखेंगे तो कार्य में कारण दिखाई देगा ना आपको कार्य में कारण कारण दिखाई देने का मतलब है कोई भी कार्य है तो उसमें कारण है ऐसा आपको प्रमाण से अनुभव होता है ना ये कहना चाह रहे नहीं नहीं नहीं वो नहीं कहना चाह रहे जो कार्य है उस कार्य में कारण है ऐसा आपको प्रमाण से ज्ञात होता है ये कहना चाह रहे हैं कार्य पदात्मक हाँ जी हाँ जी इसको कार्य भी कह रहे हैं और कारण भी कह, है, कह है। भी है। नहीं, नहीं, भी नहीं नहीं देखिए वो कह रहे हैं वो कारण स्वरूप से है यानी किसी न किसी का कार्य है एक बात कहिए मतलब वो कारण है तो किसी न किसी कार्य का कारण बनेगा ये कहना चाह रहे एक बात होगी और उसी को कहा ये आप ऐसा समझ लीजिए वो समवाय कारण से रहता है ठीक है ना अब समवाय कारण से तो यहाँ पर आप इस रूप में समझ लीजिए वो उपादान कारण के रूप में है ठीक है अब दूसरी बात कही स्व अपने कार्य के अंदर रहने वाला है अब दूसरी बात कही जो भी कार्य आप देखेंगे उस कार्य में कारण रहता है ये बात कही पकड़ में आ गया तो आपको समस्या क्या आ रही है इससे अलग अलग ढंग से समझा रहे हैं आप इस तरह समझिएगा कोई कारण स्वरूप वाला पदार्थ है यहां यह कही कही गई है कि वो किसी ना किसी का कारण बनता है यह बात कही ठीक है न? ये एक बात समाप्त हो गई दूसरी बात दूसरे ढंग से बताई जा रही वो है तो वो उपादान उपादान कारण वाला है ठीक है यानी वो उपादान कारण बन रहा है किसी का कारण बन रहा है तो वहां कारण रूप बताया उपादान जब बताया यानी समवाई शब्द से बताया फिर दूसरे तीसरे ढंग से समझाए, कोई भी कार्य होता है तो उस कार्य में कारण रहता है अब तीसरे ढंग से समझा दिया एक ही बात एक ही बात को तीन ढंगों से बताया है ऐसा ठीक है सूत्रार्थ जो सत्तात्मक हो जो सत्तात्मक हो जिसका कोई कारण ना हो जो सत्तात्मक भावरूप हो ऐसा भी लिख सकते हैं जो सत्तात्मक भावरूप हो जिसका उत्पत्ति का कोई कारण ना हो वह नित्य कहलाता है स्पष्ट हो गया जी हा जी तो वो वो अलग परिभाषा है वो अलग ढंग से परिभाषा है अलग ढंग से परिभाषा बात तो एक ही है वो ढंग अलग अलग है ना बताने का हाँ जी बात तो हाँ वही है अतः एकादृश कारण किम लिंगम जिस कारण को आपने बताया है उसके बारे में प्रश्न किया जा रहा है अथ एतादृश कारण किम लिंगम इस प्रकार के कारण में लिंग क्या है कैसे समझे हम ये कारण है किसी का सूत्रार्थ तो हो गए ना सूत्रार्थ लिखवा है थे नी अथ ए कारण किम लिंगम इस प्रकार के कारण में क्या लिंग है यद एता कारणस्य सद्भावे किम लिंगम आकांक्षा उच्यते यदिवा ऐसा भी कह सकते हैं एकादश से इस प्रकार के कारण के सद्भाव में उसके विद्यमानता में किम लिंगम क्या लिंग है इस आकांक्षा को लेकर के अगले दो सूत्रों को बोला जा रहा है बोलिएगा तिंगम कारण भावाद कार्य भाव अन सूत्र यो एक वाक्यता इन दोनों सूत्रों में एक है तस्या तथा तस्थात मूल कारणस्य सत्वे कार्य लिंग ज्ञापक अस्ति। उस स्वरूप वाले मूल कारण के सत्वे अस्ति में कार्य लिंग के रूप में ज्ञापक के रूप में विद्यमान है हा जी कह रहे हैं तस् अर्थात तथा भूत ऐसे स्वरूप वाले मूल मूलकार मूल कारण के सत्वे अस्तित्व में पदार्थ लिंग के रूप में है ज्यापक के रूप में है कहते हैं स्पष्ट हो गया जी कार्यन खलु अवश्य कारणस्य से विद्यमत्व लिंग्य ज्या, कार्य से निश्चित रूप से कारण की विद्यमानता जानी जाती है कारी के द्वारा निश्चित रूप से कारण की विद्यमानता जानी जाती है यथा क्योंकि कार्यस्य कार्य कारणस्य सारण्स विदमान संभव न अन्यथा अथथ खोला है कार्यस्य कार्य सारि का विद्यम कारिका कारण के होने से उसी को खोला है कारणस्य सवाद विद्यम कारण के अस्तित्व में होने से कारण के विद्यमान होने से संभवती संभव होता है कार्य की विद्यमान कारण के विद्यमान होने से होती है न अन्यथा इसके बिना नहीं हो सकती कार्यमिवा व्यक्त अभवत अभी कारण सद्रूपमेव इसलिए कार्यम इव कार्य के साम व्यक्त अभवत अभी समान व्यक्त भी कारण कारण जो है वो सदरूप ही है सत्तात्मक रूप में है भौतिक द्रव्यस्य पृथिव्यादौतिव्य कारण अस्ति किमी अनद वस्तु कई का वस्तु।, वस्तु है जो कि पृथ्व्यादि भौतिक द्रव्यों का कारण है कोई वस्तु अवश्य है जो कि पृथ्व्यादी भौतिक पदार्थों का कारण है ठीक है हाँ जी, क्या कह रहे हैं मतलब कोई ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी आदि भौतिक पदार्थों का कारण है पृथ्वी आदि का मतलब ये जो दिखने वाले जो पदार्थ है ना इनके आ, वो उधर नहीं जा, जाएंगे ना यहां या तो इन इनको देखकर कि इनका कोई कारण है ऐसा पता लगता है तो कहते हैं सदुरूपम प्रकृत्याख्यम यदर्थम कारण भावात कार्यभाव शब्दे न पुनरावृत्तम कहते हैं, वो जो कारण है वो क्या है सद्रूपम वो सत्तात्मक है प्र, प्रकृत्याख्यम वो प्रकृति के रूप में उपादान के रूप में विद्यमान है यदर्थम जिसके लिए सूत्र कारणे पुनः दोबारा यहाँ उनको कहना पड़ा कारण भावात कार्य भाव कारण के होने से कार्य होता है ऐसा इस शब्द वेद से शब्द वेद ना इस शब्द वेद से उसी बात को पुनरावृत्तम दोबारा दोहराई कहा पर कहा है कारण अभावत कार्य अभावा वहां पर कारण के ना होने से कार्य नहीं होता है ऐसा बोला है उसी बात को यहाँ पर दूसरे शब्दों से कारण के होने से कार्य होता है ऐसा दोहराया इति इति इति ये सिद्ध होने पर भी जो कहा है कार्य स्वरूप द्रव्य से जाना जाता है कौन अदृश्य सच्च वो अदृश्य सत्तात्मक कारण पदार्थ ठीक है सूत्रार्थ उस नित्य उपादान कारण का उस नित्य उपादान कारण का कार्य पदार्थ लिंग है ज्यापक है ये उपादान कारण को लेकर के बात कही जा रही है ना क्योंकि सभी नित्यों के लिए नहीं कहा जा रहा है इसलिए मैंने जानबूझ के उपादान कारण उस उपादान नित्य कारण का, का। लिखिए क्योंकि अगला सूत्र ती, ती, ती, ती, ती, ती, तीसरे सूत्र का अर्थ क्योंकि कारण के होने से ही कार्य होता है क्योंकि कारण के होने से ही कार्य होता है ठीक है बस इतना ही रखते हैं आ, कल क्या है कल कर लेते हैं और शनिवार को भी कर सकते हैं अपन हाँ जी पूरा नहीं, तो नहीं होगा अच्छा वैसे तो एक दो तीन चार पाँच पेज है वैसे हाँ जी तो तो हाँ आप आप लोग तो नहीं नहीं नहीं वो आज तो नहीं करूंगा आज तो मैं दूसरा कर लूंगा ये क्या कहते हैं कल और परसों देख लेते हैं जितना होता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है हो जाएगा मतलब अगर कल और परसों नहीं होता है जो बचेगा तो अगले दिन देख लेंगे हाँ जी हाँ आगे और थोड़ा सा पढ़ा देंगे कल दो बजे से करेंगे दो दिन बजे से कर लेते हैं ऐसा ठीक है देखते हैं कितना होता है। बजे आ सकते हो ठीक है आ जाना दो बजे ठीक है दो बजे से कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं